अध्याय तीन भूसा अंदर रखने में उन्होंने कैसी मेहनत की और कितना पसीना बहाया लेकिन उनको उनके प्रयासों का इनाम मिला क्योंकि फसल उनकी उम्मीदों से ज्यादा अच्छी हुई थी कभी कभी काम करना बहुत मुश्किल होता था औजार मनुष्यों के काम करने के लिए बनाए गए थे जानवरों के लिए नहीं इसलिए यह एक बहुत बड़ी कमी थी जानवरों के लिए ऐसा कोई भी औजार जिसमें उन्हें अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर प्रयोग करना हो उसे उनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था लेकिन सुअर बहुत होशियार थे और हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते थे जहां तक घोड़ों का सवाल था उन्हें खेतों का चप्पा चप्पा पता था और उन्हें खेतों की लवाई और बटाई जोन्स और उसके साथियों से कहीं ज्यादा अच्छा आता था सुअरों ने वास्तव में कभी कोई काम नहीं किया लेकिन उन्होंने दूसरों का निर्देशन और काम का संचालन किया उनके उच्च ज्ञान के कारण यह स्वाभाविक था कि वे नेतृत्व का भार संभालें बॉक्सर और क्लोवर अपना कवच जो फावड़े और कुदाल से जुड़ा होता था जाहिर है उन दिनों किसी भी प्रकार के सहारे या बागडोर की जरूरत नहीं होती थी पहनकर खेतों के चारों तरफ धम धम करते हुए चलते और पीछे पीछे सुअर उनको उत्साहित करते हुए कहते वाह क्या बात है दोस्तों या बहुत अच्छा दोस्तों और हर जानवर यहां तक छोटे से छोटा जानवर पूरी भी लगन के साथ घास को पलटना और इकट्ठा करने में लगा था यही नहीं बत्तखों और मुर्गियों ने भी भरी गर्मी में अपनी चोंच में घास का टुकड़ा पकड़कर इधर से उधर रखा आखिर में उन्होंने पूरी फसल को दो दिन पहले ही इकट्ठा कर दिया जितना कि जोंस और उसके साथी किया करते थे और यही नहीं यह इस खेत की अभी तक की सबसे अधिक फसल थी यहां थोड़ी भी बर्बादी नहीं हुई थी छोटे से छोटा तिनका भी मुर्गियों और बत्तखों ने अपनी चोच से पकड़कर इकट्ठा कर लिया था और किसी भी जानवर ने एक रत्ती भी चोरी नहीं की थी पूरी गर्मी खेतों का काम समय अनुसार चला सब जानवर खुश थे जैसा उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था हर निवाला उनके लिए सकारात्मक आनंद का एहसास था यह वास्तव में उनका ही भोजन था उन्हीं के लिए और उन्हीं के द्वारा पैदा किया हुआ न कि अनमने ढंग से मालिक द्वारा दिया गया अब जबकि अयोग्य और परजीवी मनुष्य नहीं था सभी के लिए ज्यादा खाने के लिए था आराम के लिए भी ज्यादा समय था जबकि जानवर ज्यादा अनुभवी नहीं थे उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा जैसे कि जब साल के अंत में उन्हें भुट्टे की फसल को काटना था तब उन्हें पुराने जमाने की तरह उसे रौंदना पड़ा और पुआल सांसों से फूक फूंक कर हटाना पड़ा था क्योंकि खेत के पास कोई नया उपकरण नहीं था लेकिन सुअर अपनी अकलमंदी से और बॉक्सर अपनी जबरदस्त मांसपेशियों की ताकत के कारण सब काम आसान कर लेते बॉक्सर सबके आदर का पात्र बन गया था बॉक्सर हमेशा से परिश्रमी था जोन्स के समय में भी लेकिन अब तो वो तीन घोड़ों के बराबर मेहनत करता कुछ दिन तक तो मानो पूरे खेत का काम ही उसके मजबूत कंधों पर टिका हुआ था सुबह से रात तक वह खींचता और धकेलता रहता था विशेषकर हमेशा उन जगहों पर जहां का काम सबसे कठिन होता था उसने एक मुर्गे के साथ व्यवस्था कर रखी थी कि वो उसको सबको जगाने से आधे घंटे पहले उसे आवाज देगा ताकि वो स्वेच्छा से दिनचर्या शुरू होने से पहले कुछ काम उस जगह कर सके जहां उसकी ज्यादा जरूरत हो हर मुश्किल और हर रुकावट के लिए उसका एक ही उत्तर था कि मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा यह उसने अपना स्वयं का सिद्धांत आदर्श वाक्य बना लिया था लेकिन सब अपनी क्षमता के अनुसार काम करते थे जैसे कि मुर्गियों और बत्तखों ने 32 मक्के की फसल चोंच से बटोर बटोर कर बर्बाद होने से बचाई थी अपने खाने को लेकर कोई चोरी नहीं करता और ना ही कोई शिकायत करता लड़ना झगड़ना और ईर्ष्या करना पहले जो आम बात थी अब लगभग खत्म हो चुकी थी कोई भी काम चोरी नहीं करता था लगभग कोई भी नहीं ये सच था कि मौली जो सुबह उठने में लेट लतीफ थी वैसे ही काम को आधा छोड़ने में माहिर थी यह कह कहकर कि उसके खुरों में पत्थर चुभ रहे हैं और बिल्ली का व्यवहार भी अजीब था यह देखने में आया कि जब भी कुछ काम होता तो बिल्ली गायब रहती जैसे ही खाने का समय आता तो वह प्रकट हो जाती या काम खत्म होने के बाद आती जैसे कुछ हुआ ही ना हो वह हमेशा उत्तम बहाना बनाती और प्यार से म्याऊं करती कि सबके लिए उसकी अच्छी नियत पर अविश्वास करना असंभव हो जाता बूढ़े बेंजामिन गधे पर विद्रोह का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था वह काम को उसी धीमी अखड़ गति से करता जैसे वह जोन्स के समय में करता था बिना काम के और बिना ज्यादा काम करे विद्रोह के बारे में और उसके नतीजों के बारे में उसकी कोई राय नहीं थी अगर पूछा जाता कि जोन्स के जाने के बाद वो ज्यादा खुश नहीं है तो केवल कहता गधे ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं किसी ने भी कभी मरे गधे को नहीं देखा है और सबको इस रहस्यमय उत्तर से संतुष्ट होना पड़ता इतवार को कोई काम नहीं रहता था सुबह का नाश्ता समय से एक घंटा देर से होता और नाश्ते के बाद बिना चूक के हर एक सप्ताह एक प्रथा का पालन किया जाता था पहले झंडा रोहन किया जाता स्नोबॉल को कवच के कमरे में हरे रंग का मिसिज जोन्स का पुराना मेजपोश मिला था जिसमें सफेद रंग का एक खुर और एक सींग रंगी गई थी उसको फार्म हाउस के उद्यान में हर इतवार की सुबह को झंडे की तरह लहराया जाता स्नोबॉल ने स्पष्ट किया कि हरा रंग इंग्लैंड के हरे मैदान को दर्शाता है जबकि खुर और सींग भविष्य में जानवरों के गणतंत्र का प्रतीक है यह मनुष्य के वंश को उखाड़ फेंकने के बाद बनेगा झंडा रोहन के बाद पंक्ति बनाकर सब जानवर खलिहान में आम सभा के लिए एकत्र होते यहां पर आगामी हफ्ते के काम की परियोजना और प्रस्ताव रखा जाता और इस पर बहस होती यहां सुअर हमेशा ही प्रस्ताव रखते थे दूसरे जानवरों को सिर्फ वोट देना आता था और अपने आप से कभी कोई प्रस्ताव या इरादा नहीं सोच पाते थे स्नोबॉल और नेपोलियन बहस में सबसे ज्यादा सक्रिय थे लेकिन यह देखा गया कि यह दोनों कभी भी एकमत नहीं होते थे किसी भी एक के द्वारा दिए गए सुझाव को दूसरा अवश्य ही प्रतिरोध करता यहां तक कि जब संकल्प भी लिया जा चुका होता ऐसे विषय पर जिस पर कोई भी आपत्ति न हो सकती हो जैसे कि उद्यान के पीछे थोड़ी सी जगह उन जानवरों के आराम गृह के लिए आवंटित हो जो काम करने लायक नहीं रह गए हों उस पर भी प्रचंड बहस होती कि हरेक वर्ग के जानवर की सेवा निवृत्ति की क्या उम्र होनी चाहिए हर सभा इंग्लैंड के जानवर के गाने के साथ समाप्त होती और दोपहर का समय केवल मनोरंजन और विश्राम के लिए होता ने कवच वाला कमरा अपने मुख्यालय के लिए रख लिया यहाँ हर शाम वे लुहार का काम सीखते बढ़ईगिरी और अन्य कला फार्म हाउस से लाई गई किताबों से सीखते स्नोबॉल ने जानवरों को संगठित करने वाली जानवर समिति के गठन में अपने को व्यस्त रखा वह यह करते हुए थकता नहीं था उसने मुर्गियों के लिए अंडा उत्पादक समिति बनाई गायों के लिए साफ पूछ संघ जंगली दोस्त पुनर्शिक्षा समिति जिसका उद्देश्य खरगोश और चूहों का नियंत्रण और उन्हें पालतू बनाना था भेड़ों के लिए ज्यादा सफेद ऊन आंदोलन आदि बनाए इसके अतिरिक्त पढ़ने और लिखने की कक्षाएं भी बनाई कुल मिलाकर ये सभी योजनाएं पूर्णतः विफल हुईं। उदाहरण के लिए जंगली जानवरों को पालतू बनाने का काम तुरंत नहीं किया गया वे पहले की तरह ही व्यवहार करते रहे और जब उनसे उदारता से बर्ताव किया जाता तब वे उसका फायदा उठाते बिल्ली ने पढ़ने लिखने वाली समिति में भाग लिया और कुछ दिनों के लिए उसमें वह बहुत सक्रिय रही एक दिन उसको छत पर बैठे देखा गया जहां अपने पहुंच से दूर गौरैया से बात कर रही थी वह उनको बता रही थी कि अब सब जानवर दोस्त हैं और कोई भी चिड़िया चाहे तो पास आकर उसके पंजों पर बैठ सकती है लेकिन चिड़ियों ने अपनी दूरी बरकरार रखी हालांकि लिखने पढ़ने की कक्षाएं बहुत सफल रहीं शरद ऋतु तक लगभग सभी जानवर कुछ हद तक साक्षर हो चुके थे जहां तक सूअरों का सवाल था वे पूरी तरह से पढ़ और लिख सकते थे कुत्तों ने पढ़ना काफी पहले सीख लिया लेकिन सात आदेशों को पढ़ने के अलावा कुछ और पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते थे मरियल बकरी कुत्तों से अच्छा पढ़ सकती थी और कभी कभी शाम को कूड़े पर मिले अखबारों को दूसरों को पढ़कर सुनाती थी बेंजामिन सुवरों की तरह ही अच्छा पढ़ सकता था लेकिन उसने कभी अपनी इस योग्यता का प्रयोग नहीं किया क्लोवर को पूरी वर्णमाला याद थी लेकिन वह शब्द बनाने में असमर्थ थी बॉक्सर को डी शब्द के आगे कभी नहीं आया अपने खुरों से धूल में ए बी सी डी लिखता और फिर कान खड़े करके उनको देखता रहता कभी कभी अपने माथे के बालों को हिलाता और सोचने की कोशिश करता कि इनके बाद कौन सा वर्ण आता है लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली बहुत बार तो उसने ई एफ जी एच भी सीखा लेकिन हमेशा मालूम पड़ा कि वो ए बी सी डी भी भूल चुका है इस प्रकार उसने ए बी सी डी से ही संतुष्ट होना स्वीकार किया और दिन में एक या दो बार लिखकर उनको याद रखता मौली ने तो सिर्फ कुछ वर्ण जिसमें उसका नाम बनता उन्हें ही सीखा वह तिनके से अपना नाम सुंदर साफ अक्षरों से लिखती फिर फूलों से सजाकर उसके चारों तरफ घूमकर उसको सराहती फार्म के बाकी दूसरे जानवर ए से ज्यादा नहीं पढ़ सके यह पता चला कि बेवकूफ जानवर जैसे भेड़ मुर्गी और बत्तख तो सात आदेशों को याद भी नहीं कर सके बहुत सोचने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि सात आदेशों को एक सूत्र वाक्य में कहा जा सकता है चार पैर वाले अच्छे दो पैर वाले खराब उसने कहा यह पशुता के सिद्धांत का मूल मंत्र है जिसने भी इसे पूर्णता से समझ लिया वो इंसानों के दुष्प्रभावों से सुरक्षित है चिड़िया ने पहले इस पर आपत्ति जताई क्योंकि उनके भी दो पैर थे लेकिन स्नोबॉल ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है उसने कहा चिड़ियों के पंख हैं जो उनके आगे बढ़ने के लिए हैं ना कि छल का साधन हैं, इसलिए उन्हें पैरों की तरह ही समझना चाहिए आदमी का हाथ विशेष सूचक है जिससे वो हर प्रकार के अनिष्ट करता है चिड़ियों को स्नोबॉल का लंबा स्पष्टीकरण तो समझ में नहीं आया लेकिन इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और सभी जानवरों ने नए सूत्र वाक्य को याद करना शुरू कर दिया खलियान की दीवार में सात आदेशों के ऊपर बड़े अक्षरों में लिख दिया गया चार पैर अच्छे दो पैर खराब अब सबने इसको अच्छी तरह याद कर लिया भेड़ों को इस सूत्र से बहुत लगाव हो गया और वे अक्सर मैदानों में लेटकर जोर जोर से मिमियाती चार पैर अच्छे दो पैर खराब और घंटों बिना थके इसे कहती रहती ने स्नोबॉल की किसी भी समिति में दिलचस्पी नहीं दिखाई उसने कहा कि बच्चों की शिक्षा सबसे जरूरी है बड़ों की शिक्षा के इसी वक्त जेसी और ब्लूबेल ने फसल के तुरंत बाद नौ पिल्लों को जन्म दिया जैसे ही उन्होंने दूध पीना छोड़ा नेपोलियन उन्हें उनकी माओं से दूर ले गया ये कहकर कि उनकी शिक्षा की देखरेख वह स्वयं करेगा वह उनको एक ऊंची अटारी में ले गया जहां कवच गृह से लाई हुई सीढ़ी से ही पहुंचा जा सकता था उनको वहां एक ऐसे एकांतवास में रखा कि कुछ दिनों बाद लोग उनके अस्तित्व को ही भूल गए दूध के गायब होने का रहस्य भी जल्दी खुल गया हर दिन उसको सुअरों के खाने में मिला दिया जाता था शुरू वाले सेब पकने लगे थे और बागान हवा से गिरने वाली और उसके बहाव के साथ आई चीजों से भर गया था जानवरों ने मान लिया था कि यह सब कुछ आपस में बराबर बंटेगा एक दिन जब यह आदेश आया कि बागान में हवा से आया सब कुछ कवच गृह में सुअरों के लिए लाया जाए इस पर कुछ जानवर फुसफुसाए, लेकिन उनका बड़बड़ाना बेकार रहा सब सुअर इस पर सर्वसम्मत थे स्नोबॉल और नेपोलियन भी स्क्वीलर को स्पष्टीकरण के लिए दूसरों के पास भेज दिया गया उसने ऊंची आवाज में कहा दोस्तों उम्मीद है तुम कल्पना तो नहीं कर रहे हो कि हम सुअर यह सब अपने स्वार्थ और विशेष लाभ के लिए कर रहे हैं हम में से बहुतों को दूध और सेब अच्छे भी नहीं लगते मुझे खुद को अच्छे नहीं लगते इनको लेने का हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे स्वस्थ रहने के लिए है दूध और सेब विज्ञान ने इसे प्रमाणित किया है कि सुअरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है हम सुअर दिमागी काम करने वाले हैं इस खेत का संपूर्ण प्रबंधन और देखरेख हम पर निर्भर करता है रात दिन हम तुम लोगों की देखभाल करते रहते हैं तुम लोगों के लिए ही हम दूध पीते हैं और सेब खाते हैं तुम्हें पता है क्या होगा अगर हम सुअर अपने कर्तव्य में असफल हो जाएं तो जोन्स वापस आ जाएगा सच में दोस्तों स्कूलर ने लगभग गिड़गिड़ा कर कहा अपनी पूंछ हिलाकर और पैरों पर इधर उधर उछलते हुए बोला निश्चय ही तुम में से कोई नहीं चाहेगा कि जोन्स वापस आ जाए अगर कोई एक बात ऐसी थी जो हर जानवर मानता था वह यह थी कि जोन्स को वापस नहीं आना है जब बात उनके सामने इस तरह से रखी गई तब किसी ने कुछ नहीं कहा सुअरों को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण और स्वाभाविक था इसलिए बिना अग्रिम बहस के सम्मति बनी कि हवा से गिरे सेब और पेड़ के पके सेब और दूध को भी सुअरों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा